अंत में जब रिकॉर्डिंग बंद हो गई तो कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा उठा था वहां पर कुछ देर तक बिल्कुल शांति छाई रही पहले तो कुछ देर तक केशव बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह बना बैठा रहा लेकिन फिर अचानक से उसने अपना सिर सामने टेबल पर रख कर रोना शुरू कर दिया कुछ देर तक काफ़ी जोर जोर से रोने के बाद उसने बिल्कुल इमोशनल आवाज़ में कहा यह नहीं हो सकता वो क्राइम फिक्शन की स्टोरी तो कभी नहीं पढ़ती थी मुझे कभी पता ही नहीं था कि किरण क्राइम फिक्शन की बुक भी पढ़ती है फिर अनुष्का ने कहा केशव तुम श्योर हो कि ये तुम्हारी वाइफ की ही आवाज़ है इस पर केशव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हाँ लेकिन आप लोगों को ये मिला कहाँ से अनुष्का ने फिर उसे बताया कि जब आखिरी बार तुम किरण के साथ अजमेर गए थे तब उसने उस रिकॉर्डिंग को बैंक के लॉकर में रखा था और उसने तुम्हें जो अपनी फ्रेंड रानी के बारे में बताया था वो सब झूठी कहानी थी केशव ने फिर अपना सिर हिलाते हुए और बेहद कन्फ्यूजन के साथ कहा क्या मेरी पत्नी उसने मुझसे झूठ बोला था अनुष्का चुपचाप बैठकर कर केशव का रिएक्शन देखती रही फिर अचानक से केशव ने अपने सामने रखे टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा देखिए मैडम आप मेरा यकीन कीजिए मेरी पत्नी ने ये सब प्लान नहीं किया है मैं उसे जानता हूँ वो ऐसी थी ही नहीं उसे झूठ बोलना तक नहीं आता था ये रिकॉर्डिंग फेक है किसी ने उसको डरा धमका इस तरह से बुलवाया है आप मेरा यकीन कीजिए हमारी शादी को दस साल हो गए थे और उसे मुझसे ज्यादा अच्छे से और कोई नहीं जान सकता केशव काफी सहमा हुआ और नर्वस सा लग रहा था ये पॉसिबल है ही नहीं प्लीज़ आप लोग सच्चाई को सामने लाइए ये सच नहीं है अनुष्का ने फिर केशव की तरफ एक नज़र देखते हुए कहा किरण ने अपने कन्फेशन में कहा है कि इस केस से तुम्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है तो तुम्हें क्या फ़ायदा होने वाला है इस केस से और हाँ क्या ये सच है कि उसकी मौत के बाद तुम काफ़ी फेमस हो जाओगे क्या इससे तुम्हारी बुक काफ़ी पॉपुलर नहीं हो जाएगी आप भला ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं केशव ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में दहाड़ते हुए कहा अगर आज मेरी वाइफ मुझे वापस मिल जाए तो मैं ज़िंदगी भर एक शब्द भी नहीं लिखूंगा मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं। मैं कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता इतना कहते हुए केशव अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर सकता बल्कि वो आंसुओं के साथ जोर जोर से रोने लगा विक्रांत इस पूरे दृश्य पर अपनी नजरें कढ़ाहे बैठा हुआ था ख़ासतौर से वो वीडियो में केशव के एक्सप्रेशन को ध्यान से नोटिस किए जा रहा था इस बात में कोई संदेह नहीं था कि केशव को अपनी पत्नी के मरने का दुख नहीं था वो बहुत दुखी नजर आ रहा था उसके बोलचाल में और उसके चेहरे के हाव भाव से साफ तौर पर ये दुख जाहिर हो रहा था। विक्रांत को अब तक उसके बिहेवियर में कुछ भी अलग नहीं लगा था जिस तरह से कोई आम इंसान अपनी पत्नी की मौत से दुखी होता है, ठीक वैसे ही। और उतना ही दुखी इस वक्त केशव ही नजर आ रहा था यहाँ तक कि जब अनुष्का ने केशव से सवाल जवाब किया तब भी वो इंच भर इधर उधर नहीं हुआ ऐसे में विक्रांत को पूरा यकीन हो रहा था कि केशव किसी भी हालत में कोई चलाकी नहीं कर रहा है केशव के इस तरह के रिएक्शन के पीछे विक्रांत को सिर्फ दो ही कारण समझ में आ रहे थे पहला तो हो सकता है कि वाकई में केशव बिल्कुल निर्दोष है और उसने कुछ नहीं किया यानी कि उसका यह रिएक्शन बिल्कुल भी बनावटी नहीं है या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसने इस तरह का रिएक्शन देने के लिए पहले ही कई बार प्रैक्टिस की होगी जाहिर है उसे पहले से ही पता रहा होगा कि पुलिस उससे इस तरह का सवाल कर सकती है अगर पहला वाला कारण सही है तो वाकई में केशव निर्दोष है तब तो समझ लो विक्रांत का काम पूरा हो चुका है उसने इस केस को भी सॉल्व कर लिया है सारा मामला साफ है लेकिन अगर कहीं केशव के इस रिएक्शन के पीछे दूसरा कारण है तो फिर तो ये खेल अभी लंबा चलने वाला है जब विक्रांत ने इस वीडियो को देखना बंद किया तो उसने अपने सामने प्रोजेक्टर वाला स्क्रीन पर देखना शुरू किया वहां पर हर्षद ने किरण पंडित के एक एक लफ्स को लिख कर स्क्रीन पर चला रखा था ये रिकॉर्डिंग पुलिस वालों के लिए है और अगर आप लोग इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरा परफेक्ट मर्डर प्लान सफल हो गया है अब मेरे पति को निर्दोष साबित किया जा सकता है सर हर्षित ने स्किन की तरफ ध्यान से देखते हुए विक्रांत से कहा पहले तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था लेकिन जब मैं इस ऑडियो क्लिप को ट्रांसक्रिप्ट कर रहा था तब अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई आप देखिए इस पूरे कन्फेशन को ध्यान से सुनिए पूरे कन्फेशन में उसने ना तो अपना नाम लिया है और ना ही एक बार भी अपने पति केशव का नाम लिया है। और ना ही उसने कोई डेट बताई है ना जगह ना कोई टाइम कुछ भी नहीं ये थोड़ी अजीब बात नहीं है विक्रांत ने सहमति से अपना सिर हिला दिया हम्म बात तो सही है अगर वो वाकई में हमें सच्चाई बताना चाहती थी तो उसे अपने क्राइम का कुछ ऐसा स्पेसिफिक डिटेल देना था जिससे कन्फर्म हो सके कि क्राइम उसी ने किया है जैसे कैसे केशव को बेहोश किया कैसे उसने केशव का हाथ पकड़कर खुद की कलाई काटी और कैसे उसने अपने फिंगरप्रिंट्स हटाए और फिर उसने कैसे अपने कटे हुए हाथ की फ़ोटो क्लिक करके अपने भाई राघव के पास भेजा कुछ तो बताना था ना उसे कोई डिटेल तो देती हर्षित ने इस पर अपना सिर हिलाते हुए कहा सही बात इस कन्फेशन में काफ़ी सारी डिटेल्स मिसिंग है अगर किरण पंडित वाकई में क्राइम फिक्शन नॉवल्स की फैन थी तब तो उसे किसी भी कीमत पर ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए उसकी ये कन्फेशन मुझे ठीक नहीं लग रही है ये कन्फेशन या तो किरण की नहीं है या फिर कुछ और बात है विक्रांत ने आगे कहा और सबसे बड़ी बात उसने एक बार भी ये कहीं पर भी मेनशन नहीं किया कि वह सुसाइड करने जा रही है अब ज़रा सोचो अगर वाकई में किरण ने ही ये सब प्लान किया था तो कम से कम उसे इतना तो कहना ही था मैंने एक परफेक्ट मर्डर प्लान करने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी कुछ इस तरह की बात और ये सारा परफेक्ट मर्डर क्या होता है यार कोई इतना चूतिया कैसे हो सकता है कि खुद सुसाइड करके उसे परफेक्ट मर्डर का नाम दे ये क्या है विक्रांत ने झुंझला कर अपना माथा पीटते हुए कहा हर्षित ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया और फिर आगे कहा हाँ उसने ये कहा था कि ये एक कन्फेशन है लेकिन अगर वाकई में किरण ने सुसाइड किया था तो वो क्रिमिनल नहीं है सर आपको नहीं लगता कि ये एक फेक कन्फेशन है मतलब जो बंदा असली गुनागार है वो कोई और नहीं बल्कि केशव पंडित है और सोचिए कितनी अजीब बात है ना हम लोग सलाह असले कतिल को अपने पास बैठा कर बाहर काल ढूँढते फिर रहे हैं यार मुझे तो शुरू से ही ये लग रहा था कि किरण का कन्फेशन फेक है और मैं तभी ये सब फिर से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ लेकिन जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं आ जाता तब तक हम कुछ भी पक्का नहीं कह सकते ना भले ही किरण के कन्फेशन को सुनकर लग रहा है कि ये फेक कन्फेशन है लेकिन कहीं ये सबूत तो मिल नहीं रहा कि उसके कन्फेशन से छेड़छाड़ की गई है आवाज़ भी उसी का है उसी के बैग में मिला भी है विक्रांत ने अपनी भॉएँ टेढी करते हुए बेहद सीरियस टोन में कहा फिर उसने हर्षित से सवाल किया अच्छा अगर मान लो कि किरण पंडित ने सच में बैंक का लॉकर रेंट पर लिया था तो क्या तुम्हें लगता है कि केशव ऐसा कर सकता है कि उसने अपनी पत्नी से पहले ये कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया हो और फिर उसको बैंक के लॉकर में रखने के लिए मजबूर किया हो ये हर्षि सोच में पड़ गया उसे खुद ये बात समझ में नहीं आ रही थी फिर विक्रांत ने सवाल किया सबसे मुश्किल काम तो ये पता लगाना है कि केशव का मकसद क्या हो सकता है अगर उसने अपनी पत्नी का खून किया भी है तो उसका कुछ ना कुछ तो मकसद होना चाहिए न और कुछ बड़ा मकसद होना चाहिए तो उसका अपनी पत्नी को मारने के पीछे क्या मकसद हो सकता है इतना बड़ा चूतिया तो नहीं लगता कि उसने सिर्फ खुद को फेमस राइटर बनाने के लिए या अपनी नोवेल को वायरल करने के लिए इतना बड़ा स्टेप ले लिया था ये सुनकर अचानक से हर्षित के दिमाग में कुछ आया वो काफी सहमे हुए लफ्जों में विक्रांत से बोल पड़ा विक्रांत सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि किरण ने अपने कन्फेशन में जो क्राइम फिक्शन की फैन होने वाली बात कही थी वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने पति केशव पंडित के लिए कहा था मतलब विक्रांत ने बेहद कन्फ्यूज़ होते हुए कहा मेरा मतलब कि हर्षित ने विक्रांत की तरफ संदेह से भरी नज़रों से देखते हुए कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि केशव खुद क्राइम फिक्शन नावल का साइको फैन है और उसने अपनी पत्नी का मर्डर इसलिए किया ताकि वो खुद एक परफेक्ट मर्डर प्लान कर सके अनुष्का वापस लौट ऑफिस पहुंची जब उसने हर्षित के इस नए अनुमान को सुना तो वो इस बात से पूरी तरह से असहमत थी नहीं ये पॉसिबल नहीं है किरण पंडित की मौत के बाद जब केशव को पुलिस की कस्टडी में लिया गया था तब उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया गया था भले ही वो उस वक्त अपनी पत्नी की मौत की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब था लेकिन उसे किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं थी उसके माइंड का स्टेटस भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही था अनुष्का ने आगे बताया कि और फिर जब हमारी टीम यहाँ पहुंची थी और जब हम लोग पहली बार केशव से मिले थे तब मैंने अपने लेवल से उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया था तब भी वो बिल्कुल नॉर्मल था अगर वो इस तरह की मैंटलिटी वाला इंसान होता या किसी चीज़ का साइको फैन होता तो इसका सिग्नल उसके बिहेवियर में जरूर मिलता और पक्का मैंने उसके बिहेवियर में से ये चीज नोटिस की होती लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था ये मान ही नहीं सकती कि वो इस तरह की डिजीज से जूझ रहा है